देवियों और सज्जनों नमस्कार आज की इस खुशनुमा सुहावने सुबह में आप सबों का तय दिल से मैं स्वागत करता हूं मैं श्री निरंजन वर्मा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो राजीव दीक्षित को मंच पर ले आए व्याख्यान से पहले मैं प्रभावती जयप्रकाश सेवा केंद्र जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं उनका मैं परिचय देना चाहूंगा यह एक ऐसी संस्था है जो पिछले 25 वर्षों से तमिलनाडु के सुदूर गांवों से आर्थिक रूप से निहायत गरीब और दुर्भाग्य से जो पोलियो ग्रसित भी हैं ऐसे 200 बच्चों का वहां लालन पालन पढ़ाई लिखाई उनकी चिकित्सा उनका खान पान उनका कपड़ा सब कुछ मुहैया कराया जाता है और यह करीब पैंतीस किलोमीटर दूर यहां से गुड़वांचेरी गांव में स्थित है आपको जब भी मौका मिले कृपया वहां जाएं और देखें कितना बड़ा मानवीय कार्य वहां हो रहा है और इस मानवीय कार्य के पीछे जिस हस्ती का सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारे देव देवस्वरूप आदरणीय श्री शोभा कांजी। मैं उनसे आदर करूंगा दरख्वास्त करूंगा कि वो मंच पर आए अब मैं मुखातिब हो रहा हूं श्री राजीव भाई की ओर राजीव भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है पूरा देश उन्हें जानता है कि उनका राष्ट्र चिंतन और जो राष्ट्रीय चेतना की बात वो पिछले 15-20 वर्षों से करते आ रहे हैं उसने ऐसी जागरूकता फैलाई है जिसके लिए लोग उन्हें हर बार सम्मानित करते हैं ऐसे राजीव भाई जहां भी राष्ट्रीय चिंतन की बात होगी जहां भी संस्कृति की बात होगी हमारी धरोहर की बात होगी वहां राजीव भाई का नाम शीर्ष पर लिया जाएगा यह हम सब जानते हैं और आज वो हमारे रूप हमारे बीच में एक दूसरे अवतार के रूप में उपस्थित हुए हैं वो राष्ट्र धर्म की बात भी करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा बात वो करेंगे हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र धर्म और राष्ट्रीय चेतना हम फैला पाएंगे इसीलिए इन्होंने एक नया एक रूप लेके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और वो शरीर की बात करेंगे यह शरीर जो इस सृष्टि की सबसे बड़ी देन है इस पृथ्वी पर यह शरीर जो है वो अनमोल है उस शरीर के बारे में हम उतना नहीं जानते जितना कि हमें जानना चाहिए और इस शरीर के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने अपने तरीके से हमें बताया है उन्होंने अपने अनुभवों को ग्रंथों में लिखा है लेकिन जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं यह राजीव दीक्षित जी ऐसे हैं जिन्होंने आष्टांग सग्रह और आष्टांग हृदय जो ऋषि वाघ ने लिखा था उस पर पिछले तीन वर्षों से ऐसा शोध किया है उस पे इतनी गहन अध्ययन किया है और उन्होंने हम लोगों के बीच में उसको लाने की कोशिश की है बहुत ही सरल और सहज तरीके से कि उन सूत्रों का अगर हम अपने जीवन में जो कि बहुत ही सरल है उसे अगर जीवन में उतारें तो हम बहुत ही बहुत ज्यादा उम्र तक बिना किसी डॉक्टर या वैद्य के हम लोग जी सकते हैं तो मैं अब ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा और मैं अब ये पूरा मंच इस नए कलेवर के साथ एक नए अवतार के रूप में उपस्थित राजीव दीक्षित को सौंपता हूं उससे पहले मैं उन्हें सम्मानित करना चाहूंगा मैं श्री बंसीलाल जी बजाज जिन्होंने हमें मीडिया के रूप में बहुत अपने पत्रिका में बहुत ज्यादा महत्व दिया पिछले एक महीनों से मैं चाहूंगा कि वहां आए और माला द्वारा उनका स्वागत करें श्री शोभा जी शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे अब पूरा मंच राजीव दीक्षित को समर्पित है और मैं चाहूंगा कि अपने मोबाइल फोन्स को या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर उसे साइलेंट मोड में डाल दें क्योंकि स्वास्थ्य के लिए या स्वस्थ होने के लिए यह हमारा पहला चरण होगा श्री राजीव दीक्षित जी चेन्नई नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं माताओं बहनों मैं बहुत आभारी हूं आप सभी का और विशेष रूप से श्री शोभाकांत जी का प्रदीप भाई का निरंजन भाई का मेघानी भाई इन सब का बहुत आभारी हूं कि इन सबकी प्रेरणा से मुझे आपके बीच में एक ऐसे विषय पर बात करने का मौका मिला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 एक जनसंख्या की गणना कराती है जिसको सेंसस कहते हैं हमारे देश में तो जब सेंसस होता है तब उस समय यह भी गणना की जाती है कि कितने लोग बीमार हैं किनको क्या क्या बीमारी है और कितने लोग स्वस्थ हैं कितने संपूर्ण स्वस्थ हैं कितने आधे स्वस्थ हैं तो मैंने आज से लगभग चार साल पहले एक पत्र लिखा था स्वास्थ्य मंत्री को और उसमें एक ही प्रश्न पूछा था कि भारत के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है तो हमारे देश के मंत्री महोदय के सचिव ने सेक्रेटरी ने उत्तर दिया कि देश के लोगों की स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसके लिए हम आपको पूरा डाटा भेज रहे हैं आप उसका अध्ययन करके खुद अंदाजा लगा लीजिए तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा वो एक दो पन्ने का नहीं था वो काफी छ सात सौ पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी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 शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बाकी जितने भी लोग हैं सभी को कुछ ना कुछ तकलीफें हैं जैसे भारत सरकार के विशेषज्ञों ने यह कहा कि पांच करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज है मधुमेह है खराब बीमारी है दुनिया के ज्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि यह जल्दी ठीक नहीं होने वाली बीमारी है और यह पांच करोड़ लोगों को हो गई है और विशेषज्ञ ये कहते हैं उस रिपोर्ट में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 परिभाषित करते और यह पढ़ते पढ़ते मैं परेशान होता गया अंत में रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि यह सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है हर साल केंद्र सरकार का बजट है इन बीमारियों को ठीक करने के लिए वो करीब छियानवे हजार करोड़ रुपए का है परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिलाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिर राज्य सरकारों के अलग अलग बजट हैं उन्होंने बताया कि जैसे तमिलनाडु की राज्य सरकार का बजट 35000 करोड़ का है आंध्र प्रदेश की सरकार का बजट 28000 करोड़ का है ऐसे अलग अलग राज्यों की सरकारों का बजट है केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट दोनों मिलाकर औसत मैंने निकाला तो लगभग एक सवा लाख करोड़ रुपए का खर्चा है सरकार की तरफ से फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है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 और लगभग 70 से पिचहत्तर करोड़ मरीज या बल्कि 80 करोड़ मरीज तो मैंने हिसाब निकाला कि एक डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है अगर ईमानदारी से कोई डॉक्टर सवेरे से शाम तक सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक क्लिनिक में काम करे तो ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को वो देख सकता है अब 23 लाख डॉक्टर हैं और पचास का उसमें गुणा कर दो तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज हो पा रहा है उनकी संख्या में जमीन आसमान का अंतर है फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थ्य मंत्री को यह कहा कि यह डॉक्टरों की संख्या तो पर्याप्त नहीं है बीमारों का इलाज करने के लिए क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए तो मंत्री के यहां से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं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 पढ़कर निकल रहे हैं एलोपैथी होम्योपैथी और आयुर्वेद के और उसमें देश का जो ग्रोथ रेट है 10 परसेंट वो जोड़कर हर साल उनकी संख्या बढ़ती जाए तो साढ़े तीन साल में सभी को चिकित्सा और स्वास्थ्य मिल जाएगा अब पता नहीं साढ़े तीन साल में कितने जीवित बचेंगे और कितने यहां से चले जाएंगे अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की वो ये साढ़े तीन साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें तो किसी को भी स्वास्थ्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा जब यह जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने सोचा कि यह तो बड़ी गंभीर स्थिति है फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़ा हूं उनसे जब मैंने इन सब विषयों पर चर्चा की तो वो भी कहते हैं कि बात तो बहुत गंभीर है सबको स्वास्थ्य मिलना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 और उनका भारत में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है आजकल हिंदुस्तान के आयुर्वेद चिकित्सा के जो विशेषज्ञ हैं वो उनको आधुनिक चरक कहते हैं इतनी ऊंची स्थिति है उनकी हार्डिकर जी की उम्र उनकी लगभग 85 वर्ष हो चुकी है मैंने हार्डिकर जी से कहा कि भारत की चिकित्सा की जो स्थिति है वो ये है सरकार कहती है आप क्या मानते हैं तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयं करे तभी रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं हार्डिकर जी ने एक दिन मुझे कहा कि तुम जानते हो 200 साल पहले हिंदुस्तान में लोग बीमार नहीं थे इतने तो मैंने कहा आप कैसे कहते हैं उन्होंने कहा स्टेटिस्टिक्स देख लो आंकड़े देख लो तो 200 साल पहले के भारत के लोगों के चिकित्सा और स्वास्थ्य के आंकड़े मैंने इकट्ठे किए जो अंग्रेजों की सरकार के द्वारा तैयार किए गए थे क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी तो मुझे हैरानी हुई कि आज जितने बीमार हैं और उस समय जितने बीमार थे आज जितनी जनसंख्या है और दो साल पहले जितनी जनसंख्या है वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अगर आपको सरल भाषा में कहूं कि अगर आज सौ लोग बीमार हैं तो 200 साल पहले मुश्किल से 8 या 10 प्रतिशत लोग ही बीमार थे अब वो 8 से 10 प्रतिशत लोगों की चिकित्सा के लिए अंग्रेजों ने एलोपैथी व्यवस्था यहां शुरू की थी जो शायद पर्याप्त रही होगी क्योंकि बीमारों की संख्या बहुत कम थी आज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70 से 80 प्रतिशत हो गई है और यह चिकित्सा लगभग फेल हो गई है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 बहुत घंटों घंटों सोचता रहा तब जाकर मुझे मन में प्रेरणा हुई कि मुझे तो भारत के लोगों को कुछ और बताने की जरूरत है तब मैंने हार्डिकर जी को पूछा कि अब मेरे समझ में आया आप बताइए क्या करना चाहिए तो उनका देखो आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें महान महान लोगों ने चरक ऋषि शुश्रुत ऋषि बाघवट ऋषि निघंटू ऋषि पाराशर ऋषि यह सब महान महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है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 वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है और आयुर्वेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद का 85 प्रतिशत हिस्सा ये बात मैं आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं इसको आप कभी भूलिएगा मत आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का पिच्यासी हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते हैं मात्र पंद्रह प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ सकती है मात्र पंद्रह प्रतिशत अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं तैतीस प्रतिशत पर आदमी पास हो जाता है और उसके ऊपर सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन और सिक्सटी पे तो फर्स्ट डिवीजन होती है सेवेंटी फाइव परसेंट पे तो डिस्टिंक्शन आ जाती है मैं एट्टी की बात कर रहा हूं 85 फाइव प्रतिशत पिचासी प्रतिशत चिकित्सा और स्वास्थ्य का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयं अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के बस 15 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूं कि ये जो 15 प्रतिशत हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है यह हिस्से में सबसे कम बीमारियां हैं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 थोड़ा शरीर विज्ञान आपको मालूम हो और यह बहुत आसान है आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है भारत सरकार ने विभिन्न तरह की छोटी छोटी पुस्तकें छपा रखी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं एन के सिलेबस में अब तो यह आ गया है वो किताबें बाजार में उपलब्ध है आप खरीद लाइए और आपको थोड़ा फिजियोलॉजी तो समझ में आई जाएगा थोड़ा बहुत एनाटॉमी समझ में आ जाएगा शरीर के क्या क्या अंग हैं अंगों के क्या क्या उपांग हैं हृदय है तो कहां है लीवर है तो कहां है किडनी है तो कहां है लीवर का किडनी से क्या संबंध है किडनी का हृदय से क्या संबंध है आपस के उनके इंटर है अब तो एक चार्ट आता है कैलेंडर जैसा मेरी आपको विनती है कि खरीद के एक टांग लीजिए अपने घर में आपको भी मदद करेगा आपके बच्चों को भी मदद करेगा तो ये हिस्सा बहुत आसान है मुश्किल नहीं है बस इसमें जो मुश्किल हिस्सा है वो ये कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम हैं वो जो भाषा में दिए गए हैं वो आपको थोड़ा कम समझती है तो आप आयुर्वेद वाला ले लीजिए वो आसानी से समझ में आएगा उनके आपस के संबंध वगैरह वगैरह मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उपलब्ध है आपके सामने और इसमें ज्यादा बात करूंगा तो समय खर्च होगा आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि आज आप चाहे तो आज नहीं तो एक दो दिन में कुछ ऐसी पुस्तकें फिजियोलॉजी एनाटॉमी की खरीद लें नहीं तो एक कैलेंडर चार्ट आता है वो ले लें दो तीन कैलेंडर के चार्ट आते हैं वो ले लें अभी सरकार ने एक बारह कैलेंडर का चार्ट निकाला है बहुत ही सरल भाषा में है बहुत आसान है उसको घर में टांग कर पलटते रहें, देखते रहें। ज्यादा से ज्यादा आठ दस दिन आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा लीवर क्या है क्या है किडनी क्या है आपस के इनके फ़ंक्शंस क्या हैं। यह बात बागवट जी कहते हैं कि थोड़ा शरीर को जान लो और भोजन को पहचान लो अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है इसको जरा और समझिएगा शरीर को जानना है तो ठीक है लेकिन भोजन को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी माने उनका कहना यह है कि शरीर को जान लें तो ठीक है नहीं जाने तो भी भोजन को तो पहचान लें और भागवत जी ने पूरी विनम्रता से पूरी गंभीरता से एक बात लिखी है कि जिसने भोजन को पहचान लिया उसको जिंदगी में कभी भी किसी चिकित्सक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अब भोजन को पहचान लिया माने रसोई घर को पहचान लिया सीधी सी बात है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 उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो दो ही पुस्तकों में सारा समाहित है तीसरी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी नहीं और वही दोनों पुस्तकों में कुल मिलाकर सात हजार सूत्र हैं सात हजार दो पुस्तकों में कुल मिलाकर सात हजार सूत्र हैं। सभी सूत्र संस्कृत में है ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि उस जमाने में हिंदी थी नहीं तमिल थी नहीं तेलुगु थी नहीं ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही थी या प्राकृत थी तो संस्कृत में उन्होंने सब कुछ लिखकर छोड़ दिया वही सूत्र मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ता रहा चार पांच वर्षों से तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं जब से मुझे मन में यह बात आई पढ़ता रहा और हमारा जो अभियान है जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए उससे यह बहुत गहराई से जुड़ा है क्योंकि हमारे अभियान में अब तक हम ये बात करते थे ना कि घर में पेप्सिकोला कोका कोला मत लाओ क्योंकि विदेशी पेय है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 एक अमेरिकन कंपनी है उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैंबल उसकी बैलेंस शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत बीस हजार है माने 20,000 परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भारत में पेप्सी कोका कोला तो हजार प्रतिशत पे काम कर रहे हैं प्रॉक्टर एंड गैंबल बीस हजार प्रतिशत पे काम कर रहा है एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली उनका प्रॉफिट परसेंटेज थर्टी है पैंतीस प्रतिशत मुनाफा कमा रहे हैं वो भारत में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 मान लो एक चिकित्सक है बहुत पैसे वाला है प्रॉक्टर एंड गेम्बुल की ही दवाएं लिखता है बंबई में मैंने यह ज्यादा काम किया और एक है वो एली की ही लिखता है एक है सेंडोज की ही लिखता है एक सीबा गायगी की ही लिखता है तो पता चला कि उनका कमीशन फिक्स है यह खराब शब्द बोलने के लिए आप मुझे माफ करेंगे डॉक्टरों का कंपनियों से कमीशन फिक्स है मैंने कमीशन जो कंपनी ज्यादा देगी वह उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे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 बागवट जी की बात जो वो कहते हैं कि पिचासी प्रतिशत जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है 15 प्रतिशत के हिस्से में विशेषज्ञ की जरूरत है तो मुझे लगा कि जो पिचासी प्रतिशत है वो तो जानो और वो जानने के लिए पांच छह साल जो काम किया मैंने उसमें से कुछ सूत्र मैंने निकाले बागवट जी के सात सूत्र हैं सभी सूत्रों पे बात करूं तो कम से कम तो महीना सवा महीना लगता है वो भी रोज तीन घंटे बात करूं तो तो मैंने कहा और सोचा कि इतना समय किसी के पास भी नहीं है और शायद मेरे पास भी नहीं है तो इनमें से कुछ सूत्र हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं वो निकालो तो भारत में जैसे मैंने हार्डिकर जी का नाम लिया उनकी मैंने मदद ली इसमें और हार्डिकर जी के बराबर के कई ऐसे वैद्य हैं उनकी मदद मैंने ली और मैंने कहा कि आप मुझे बताओ ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र ये सूत्र बहुत ही जरूरी है बिना इसके आदमी का जीवन ही नहीं चलेगा ये पहले मुझे बता दो तो उन्होंने बताना शुरू किया तो वो सात हजार से घटके तीन हजार तक आए फिर मैंने कहा यह तीन में मुझे बताओ तो तीन से एक पर आए फिर पांच पर आए फिर पांच से पचास पर आ गए और वो पचास के बाद भी उन्होंने कहा अगर तुम ये पचास भी नहीं बता सकते तो ये पंद्रह तो जरूर बता दो। तो मैं तो आपको पचास तो कम से कम बताने ही वाला हूं क्योंकि अगले पांच छह दिन मेरे पास समय है लेकिन उन पचासों में जो पंद्रह हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं भागवत जी खुद मानते हैं और उनके नीचे के जितने भी विशेषज्ञ हुए हैं पिछले हजारों सालों में वो भी मानते हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है उसमें से पहला सूत्र मैं बात शुरू करता हूं आपके पास अगर कागज पेन हो तो जरूर निकाल लीजिए नोटबुक है तो बहुत अच्छा होगा डायरी है तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि पता नहीं दोबारा कब कौन व्यक्ति इस विषय पर आपसे बात करने आएगा और अगर नहीं है कागज पेन कॉपी तो भी चिंता मत करिए क्योंकि मैंने पिछले कुछ वर्षों में काम करते करते ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है मैंने किताब बना दी है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 भोजन को जिस भोजन को आप बना रहे हैं या पका रहे हैं उसको पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश नहीं मिला वो भोजन कभी नहीं करना क्यों तो वो आगे लिखते हैं ये भोजन नहीं विष है और फिर आगे लिखते हैं कि दुनिया में दो तरह के विष हैं एक ऐसे विष होते हैं जो तत्काल असर करते हैं और एक ऐसे विष होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं तत्काल असर वाले विष आप जानते हैं जीप पर एक ड्रॉप डालो मर जाओ ऐसे बहुत विष हैं और धीरे धीरे असर करने वाले विष माने दो साल में पांच साल में दस साल में पंद्रह साल में बीस साल में असर करेंगे और आपको मरने की स्थिति में पहुंचा देंगे तो सूत्र उनका इतना है कि जिस भोजन को बनाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश ना मिले वो भोजन को कदापि ना करें क्योंकि वो विष है अब ये तो सूत्र है पहले संस्कृत है मैंने वो हटा दिया संस्कृत नहीं कहा सीधे हिंदी में कहा अब इस हिंदी का विश्लेषण करें हम कहना क्या चाहते हैं वो और आज के हिसाब से विश्लेषण करें सन 2007 के हिसाब से विश्लेषण करें अब तक मैंने जो बोला वो बाघवट जी का हिस्सा था अब जो वो बोल रहा हूं वह मेरा हिस्सा है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 सूर्य का प्रकाश उसमें अंदर जाए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप नहीं हुई है तो बागवट जी ने साढ़े तीन हजार साल पहले कहा शायद उनको ये अंतर चेतना में आ गया होगा कि ये कभी ना कभी आदमी प्रेशर कुकर बना ही लेगा ये मैंने मजाक में कहा लेकिन आज के हिसाब से आपको समझ में आए स्किल तो वो ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर का भोजन ना करें मने हमारे घर में एक प्रेशर कुकर है जिस पर बागवटी जी का सिद्धांत लागू नहीं होता माने सिद्धांत तो ऐसे लागू नहीं होता कि हम उसका खाना खाएं ना खाएं वो विष है फिर मैंने वैज्ञानिकों से बात की कि ये प्रेशर कुकर का भोजन विष है ऐसा जी कहते हैं आपका क्या कहना है तो हमारे देश में सी डी आर आई नाम की एक बड़ी लेबोरेटरी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वहां के दो साइंटिस्टों ने कहा कि यार काम तो हमने करके देखा है बात सही है बागभट्ट जी मैं कहता हूं ये टीवी पर बोलो तो उन्होंने कहा प्रेशर कुकर कंपनियां गर्दन काट देंगे हमारे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 और दोनों वैज्ञानिक वो कहते हैं नाम नहीं लेना हमारा इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं वो ये कहते हैं कि हमारा 18 साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर इस एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारंटी है कि आपको डायबिटीज तो हो ही जाएगा अर्थराइटिस तो हो ही जाएगा ब्रोंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है और सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना है अस्थमा टीबी ये सब होने की संभावना। मैं पूछा आपने अब तक कितनी बीमारियों को डिटेक्ट किया तो उन्होंने कहा 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती और ये दोनों रिसर्चर सबसे ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया जेलों में जेल है ना हमारी वहां सभी कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना मिलता है आप जानते हैं तो ये दोनों वैज्ञानिक लखनऊ के हैं लखनऊ की जेल में लखनऊ के आसपास की जेलों में इन्होंने बहुत काम किया वो जेलों में जाते हैं और जो कैदी एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना खाते हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने कहा सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ति कम होती है प्रतिकारक शक्ति कम होती है और रोग बहुत जल्दी उनको आते हैं बाद में मैंने एक छोटा सा काम इसमें ऐड किया वो वैज्ञानिकों से रिपोर्ट लेने के बाद मैंने यह तय किया कि पता करो कि यह एल्यूमिनियम कब से आया क्योंकि यह ज्यादा पुरानी चीज नहीं है तो पता चला सौ सवा सौ साल पहले आया सौ सवा सौ साल पहले अंग्रेजों की सरकार थी अंग्रेजों की सरकार के वैज्ञानिकों ने एल्यूमिनियम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराया और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया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 अंग्रेज चले गए फिर भी ये काम चल रहा है और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से ज्यादा गरीबों के घर में आ गया ज्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही बन रहे हैं और वो बिचारे बिना जाने बूझे ट्यूबरकलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं तो बागवती जी का सूत्र तो बहुत सरल है सिंपल है कि जो भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श ना मिले वो भोजन कभी नहीं करना मैंने उदाहरण के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि ये जहर है एक और चीज है अपने घर में रेफ्रिजरेटर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 जो हमारे घरों में आई है पिछले पंद्रह बीस वर्षों में भागवती जी के अनुसार इनमें रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विष है तो ना करें नहीं तो क्या होगा आप कहेंगे जी हम तो करेंगे हम तो छोड़ नहीं सकते प्रेशर कुकर को, तो को हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव ओवन को क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है मेरा बहुत सारी माताओं और बहनों से तर्क हुआ है वो ये कहते हैं कुकर में खाना बनाने से समय बचता तो मैं उनसे पूछता हूं ठीक है समय बचता है तो बचे हुए समय का क्या करती हैं तो ज्यादातर माताओं बहनों का उत्तर है सास भी कभी बहू देखते हैं इधर प्रेशर कुकर में खाना बना के समय बचा फिर हमने टीवी के सामने वह समय इन्वेस्ट कर दिया तो नेट रिजल्ट क्या और फिर मैं जब उनको समझाता हूं कि ये जो आपने आधा घंटा या एक घंटा समय बचाया भोजन पकाने में ये आपका घंटों घंटों हॉस्पिटल में खराब कराएगा तब दो घंटे रोज के हिसाब से मान लो बचा लिया और साल भर में आपने सात आठ सौ घंटे बचा लिए कल्पना करो फिर एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और दो चार महीने वहां निकल गया नेट रिजल्ट क्या वही शून्य का शून्य तो ये एक सूत्र है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भोजन को बनाते समय पकाते समय कोई ऐसी वस्तु जहां सूर्य का प्रकाश ना जाता हो पवन का स्पर्श ना होता हो वो ना करें अब इसमें विश्लेषण की जरूरत है बागवती जी तो लिख के चले गए अब ये क्यों का जवाब हमें ढूंढना है और इसमें जरूरत हो तो आधुनिक विज्ञान की मदद भी लेनी है मॉडर्न साइंस ने कुछ लॉजिक डेवलप किए हैं कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिए हैं, तो उनकी मदद से ये क्यों ना करें क्या कारण है यहां से अब बात में शुरू करता हूं आधुनिक विज्ञान क्या कहता है प्रेशर कुकर के बारे में ये जाने प्रेशर कुकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खाने को जल्दी पकाती है यह है सीधा सा मतलब अब खाने को जल्दी पकाने के लिए यह प्रेशर कुकर क्या करता है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 वो सीटी लगाई यही सबसे खतरनाक चीज है पूरे प्रेशर कुकर के सीटी ना लगाएं तो आपका प्रेशर कुकर आपके लिए अच्छा है सीटी लगाते ही क्या करता है पानी गर्म होगा आप जानते हैं पानी गर्म होने से वाष्पीकरण शुरू होता है वेपराइजेशन शुरू होता है तो पानी की वाष्प प्रेशर कुकर में चारों तरफ इकट्ठी हुई वह वाष्प जो है ना वह दबाव डालती है किस पर दाल पर चावल पर सब्जी पर ये दबाव डाल के होता क्या है दाल एक कल्पना करिए अरहर की दाल थोड़ी देर के लिए कल्पना अरहर की दाल के छोटे छोटे टुकड़े एक दाल को तोड़कर दो टुकड़े जिसको द्विदल कहते हैं जैन समाज के लोग तुरंत समझ में आ जाएंगे द्विदल चने की दाल अरहर की दाल ये सब द्विदल है इसको तोड़कर आपने दाल बनाई है अब ये दाल पानी में पड़ी है नीचे से गर्म और ऊपर से भाप का दबाव तो ये दाल जो है ना फट जाती है फटना समझते वो दरकना शुरू हो जाता है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं दाल को दाल के अंदर जो अणु हैं वो अणु एक दूसरे को जो जकड़ बैठे हुए हैं ये पानी का प्रेशर उन अणुओं को तोड़ता है और दाल दरकना शुरू होती है वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गर्म होता है तो उबल जाती है पकती नहीं है उबलती है पकना और उबलने में अंतर है तो उबल जाती है और दरक जाती है आप खोलते हैं पांच मिनट बाद आपको लगता है दाल पक गई है पक नहीं गई है वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है नरम हो गई है क्योंकि नीचे से गर्मी पड़ी ऊपर से प्रेशर पड़ा वाष्प का वो पकी नहीं है उबल गई है और उसका सॉफ्टनेस बढ़ गई है तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खा ली माफ करिए दाल पकी हुई नहीं है फिर आप बोलेंगे जी पकी हुई दाल और इस दाल में क्या अंतर है पकी हुई दाल का आयुर्वेद में एक सिद्धांत है आयुर्वेद में वैसे सभी सिद्धांत हैं उसमें से एक मैं आपसे बता रहा हूं आयुर्वेद चिकित्सा यह कहती है कि जिस वस्तु को खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है जिस वस्तु को पकने में खेत में जितना ज्यादा समय लगता है भोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है अब अरहर की दाल की बात करें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 तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है तो आयुर्वेद यह कहता है कि जिस दाल को खेत में पकने में ज्यादा समय लगा उसको घर में भी पकने में ज्यादा समय लगना चाहिए क्यों ये जो माइक्रोन्यूट्रिय धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुए हैं दाल में खींच कर आए हैं दाल में इनको डिजॉल्व होने में भी धीरे धीरे ही समय लगेगा आप दाल क्यों खाना चाहते हैं आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए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 आप जानते हैं हालांकि वो चाहें तो प्रेशर कुकर रख सकते हैं क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है तो मैंने मंदिर के महंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं आप में से जो भी गए हैं जगन्नाथपुरी आप जानते वह मिट्टी की हांडी में दाल मिलती है और मिट्टी की हांडी में चावल मिलता है या खिचड़ी मिलती है जो भी मिलता प्रसाद के रूप में तो मैंने महंत को पूछा कि आप ये मिट्टी की हांडी में ही क्यों बनाते हैं तो उसने एक ही वाक्य कहा मिट्टी पवित्र होती है तो ठीक है पवित्र होती है यह हम सब जानते हैं लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है बल्कि मिट्टी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है मिट्टी में जो कुछ है वो शरीर में है और शरीर में जो है वो मिट्टी में है हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर सत्तर किलो का शरीर अस्सी किलो का शरीर मात्र 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है जिसको राख कहते हैं और इस राख का मैंने विश्लेषण करवाया एक लेबोरेटरी में तो उसमें कैल्शियम निकलता है फास्फोरस निकलता है आयरन निकलता है जिंक निकलता है सल्फर निकलता है अठारह माइक्रोन्यूट्रिय निकलते हैं मरे हुए आदमी की राख में ये सब वही है माइक्रोन्यूट्रिय हैं जो मिट्टी में है। हैं। इन्हीं 18 अठारह से मिट्टी बनी है यही अठारह माइक्रोन्यूट्रिय शरीर में है जो मिट्टी में बदल जाता है तो मेहंत का कहना कि मिट्टी पवित्र है वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है बस इतना ही है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकता आधुनिक विज्ञान उसने नहीं पढ़ा या उसको मालूम नहीं है लेकिन आधुनिक विज्ञान का रिजल्ट मालूम है पवित्रता रिजल्ट से मालूम है विश्लेषण नहीं मालूम वो हमारे जैसे मूर्खों को मालूम है मैं अपने को उस महंत की तुलना में मूर्ख मानता हूं क्यों क्योंकि मुझे यह विश्लेषण करने में तीन महीने लग गए वो बात तीन मिनट में समझा दिया कि मिट्टी पवित्र है तो ये मिट्टी की जो पवित्रता है उसकी जो माइक्रो न्यूट्रिय की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है उसमें से आई है तो मिट्टी में दाल आई है दाल आपने पकाई है तो वो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं अववित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते अच्छा मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया पुरी से भुवनेश्वर भुवनेश्वर में सीएसआईआर का एक लेबोरेटरी है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का लेबोरेटरी है जिसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं तो वहां ले गया कुछ वैज्ञानिकों से कहा यह दाल है उन्होंने कहा हां हां यह पुरी की दाल है मैंने कहा इसका विश्लेषण करना है। इस दाल में क्या है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 कुछ वैज्ञानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो रिजल्ट है जो रिसर्च है जो रिपोर्ट है वो ये है कि इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी इस दाल में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी फिर मैंने उन्हीं वैज्ञानिकों को कहा कि भैया प्रेशर कुकर की दाल का भी जरा देख लो उन्होंने तो कहा ठीक है वो भी देख लेते हैं तो प्रेशर कुकर की दाल को जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने कहा इसमें माइक्रो न्यूट्रियंट्स बहुत ही कम है मैं पूछा परसेंटेज वाइज बता दो तो उन्होंने कहा अगर अरहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100 प्रतिशत माइक्रो न्यूट्रियंट्स हैं तो कुकर में पकाने में तेरह ही बचते हैं सत्तासी नष्ट हो गए मैं पूछा कैसे नष्ट हुए तो उन्होंने कहा यह जो प्रेशर पड़ा है ऊपर से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 जो सूक्ष्म पोषक तत्व कच्ची अरहर की दाल खाने में शरीर को उपयोगी नहीं आएंगे वो उपयोगी आने लायक बनाएं उसको पका हुआ कहा कहा जाता है या कहेंगे तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत क्वालिटी में ऊंची है बशर्ते कि आपके प्रेशर को करके और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं वो मुझे सिर्फ रिपीट करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप इसका मतलब क्या है भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विज्ञान विकसित हुआ है जहां क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और स्वाद भी मेंटेन रहेगा तो मिट्टी की हांडी में बनाई हुई दाल को खाएं तो स्वाद बहुत अच्छा है और शरीर की पोषकता उसकी इतनी जबरदस्त है कि दाल का सही खाने का मतलब उसमें है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 जो मिट्टी के बर्तन बनाकर हजारों साल से दे रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमने उनको नीची जाति बना दिया हम कैसे मूर्ख लोग वो नीचे कहां है जरा बताइए अगर प्रेशर कुकर की कंपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो ऊंचा आदमी है तो ये कुम्हार नीचा कैसे हो गया ये ऊंचा नीचा हमने डाल दिया इस देश में इसी ने देश का सत्यानाश कर दिया ये ऊंचा नीचा कुछ तो अंग्रेजों ने डाला कुछ अंग्रेजों के पहले जो मुसलमान थे उन्होंने डाला और कुछ अंग्रेज और मुसलमानों के जाने के बाद हम काले अंग्रेजों ने इसको ऐसा पक्का बना दिया कि कुम्हार इस देश में बैकवर्ड क्लास है जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक काम कर रहा है मिट्टी के बर्तन बना बनाकर आपके माइक्रो न्यूट्रियट्स को आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सलेक्शन करता है वो आपको मालूम है हरेक मिट्टी से बर्तन नहीं बनते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 तो ये जो मिट्टी के बर्तन की बात हुई वो मिट्टी के बर्तन की बात इसलिए कि माइक्रोन्यूट्रियट्स का सब कुछ सामान्य रहता है इसलिए हमारे यहां मेल्यूमिनियम के बर्तन या दूसरे मेटल के बर्तन का चलन कम है भगवान के लिए तो बनाते नहीं धातुओं के बर्तन में खाना नहीं बनता सभी मंदिरों में भोजन और प्रसाद ज्यादातर मिट्टी के तो आप भी कर लीजिए ये काम प्रेशर कुकर निकालिए मिट्टी की हांडी ले आइए तो आप कहेंगे जी दाल देर में पकेगी सिद्धांत ही वही है दाल का तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी तो आप बोलेंगे फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा मैं आपको सरल बता देता हूं दाल को हांडी में रख के चढ़ा दीजिए बाकी सब काम करते रहिए घंटे डेढ़ घंटे में पक जाएगी उतार लीजिए फिर खा लीजिए घंटे डेढ़ घंटे में आपके झाड़ू पोछा दूसरे बर्तन साफ करना कपड़े साफ करना या जो भी काम करना है पढ़ना लिखना बच्चों को पढ़ाना वो करते रहिए वो दाल पकती रहेगी ये है बागवत जी का सूत्र कि ऐसा भोजन नहीं करना जो बनाते समय पकाते समय सूर्य के प्रकाश से वंचित हो और पवन के स्पर्श से वंचित हो यह तभी संभव है जब आप खुले बर्तन में खाना बनाए तो पवन भी अंदर आए और सूर्य का प्रकाश की किरणें भी अंदर आए खुले बर्तन में और वो खुला बर्तन सबसे अच्छा मिट्टी का हांडी आप कहें जी मिट्टी की हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं एलॉय है कांसा कांसा आपने सुना है देख शायद देखा भी हो कहीं के घर तो दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है कांसा तीसरा सबसे अच्छा माना जाता पीतल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 और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है तो वो ये कि कुम्हारों की इज्जत इतनी बढ़ जाए कि वो पंडितों के बराबर आ जाएं क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है भले वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं बहुत वैज्ञानिक काम वो कर रहे हैं और मजे की बात कि वह हांडी बना के आपको बीस पच्चीस रुपए में ही दे रहे हैं प्रेशर कुकर तो ढाई तीन रुपए का है और सबसे मजे की बात कि यह हांडी जब खत्म होगी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 तो झक मार के आप करोगे नहीं तो अमेरिका जाओ कनाडा जाओ जर्मनी जाओ लाखों रुपए खर्च करो फिर भी झक मार के वापस आओ डॉक्टर कहेगा इलाज नहीं तो आप देख लो तो जो गंभीर मरीज है वो आप जानते हैं वो कुछ भी करेंगे जो आप कहें तो मेरे पास कुछ डायबिटीज के क्रोनिक पेशेंट हैं बहुत क्रोनिक जिनका यूनिट शुगर यूनिट चार के ऊपर है ऐसे सौ से ज्यादा पेशेंट कुछ गुजरात में है कुछ राजस्थान में और कुछ बंबई में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 कि आप ऐसा भोजन मत करो जिसमें सूर्य का प्रकाश ना जाए पवन का स्पर्श ना हो तो वो आपके लिए अमृत तत्व तो है भोजन नहीं है वो अमृत जैसा है ये एक सूत्र पूरा होता है साढ़े आठ का समय हो गया है आगे कल दूसरा सूत्र तीसरा ऐसे कर करके जो सबसे जरूरी पंद्रह है वो पहले बताऊंगा और उसके आगे बढ़ता जाऊंगा आभार धन्यवाद